अध्याय पंद्रह परंपरा पालन का प्रश्न यरूशलम शहर से आए हुए फरीसी धार्मिक पंथ के लोगों और धर्म गुरुओं ने गुरु यीशु के पास आकर पूछा क्या कारण है कि आपके शिष्य हमारे पूर्वजों की परंपरा के अनुसार भोजन करते समय हाथ नहीं धोते प्रभु यीशु ने उत्तर दिया क्या कारण है कि तुम स्वयं अपनी परंपरा पालन करने के लिए परमात्मा की आज्ञा को नहीं मानते क्या परमात्मा ने यह आज्ञा नहीं दी कि अपने माता पिता का आदर करो क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेगा उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए लेकिन तुम लोगों को उनके माता पिता की मदद नहीं करने देते तुम इस बात में उन लोगों का साथ देते हो जब वे अपने माता पिता से कहते हैं कि जो पैसा हमें तुम्हारी सेवा में लगाना था वह हमने मंदिर में दान कर दिया है क्या अपने माता पिता का आदर करने का यही तरीका है तुम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करने के बजाय अपनी परंपराओं का पालन करते हो तुम ढोंगी हो परमात्मा ने तुम्हारे बारे में परमात्मा के प्रवक्ता यशाया द्वारा ठीक ही भविष्यवाणी की थी तुम लोग अपने होटों से मेरा आदर करते हो पर तुम्हारा मन मुझसे दूर है जब तुम इंसान द्वारा बनाए गए नियमों को सिखाते हो तो मेरी भक्ति करना तुम्हारे लिए बेकार है परमात्मा की दृष्टि से अशुद्धता और शुद्धता तब प्रभु यशु ने भीड़ को अपने पास बुलाकर कहा मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो जो भोजन तुम अपने मुंह में डालते हो वह तुमको अशुद्ध नहीं बनाता है और ना ही तुम्हें परमात्मा की भक्ति करने के लिए अयोग्य ठहराता है इसके बजाय तुम्हारे मुंह से निकली बुरी बातें तुमको अशुद्ध बनाती हैं शिष्य प्रभु यीशु के पास आए और बोले क्या आप जानते हैं कि जो आपने कहा उससे फरीसियों को बुरा लगा है प्रभु यीशु ने उत्तर दिया हर एक पौधा जिसे मेरे पिता परमात्मा ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा फरिस की बात रहने दो वे अंधे हैं और अंधों को रास्ता दिखाने वाले हैं यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे शिष्य पत्रस ने प्रभु येशू से कहा आपका क्या अर्थ था जब आप लोगों को बता रहे थे कि कौन सी चीजें लोगों को अशुद्ध करती हैं प्रभु ये बोले क्या तुम भी अब तक इतने ना समझ हो क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता कि जो मुंह में भोजन जाता है वो पेट में से होकर मल द्वारा बाहर निकल जाता है परंतु बुरी बातें जो मुंह से बाहर निकलती हैं वे मन से निकलती हैं और परमात्मा की भक्ति के लिए तुम्हें अयोग्य ठहराती हैं बुरी बुरी योजनाएं हत्या शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक यौन संबंध चोरी झूठी गवाही और परमात्मा और लोगों का अपमान मन से ही पैदा होते हैं ये बातें व्यक्ति को अशुद्ध करती हैं बिना हाथ धोए भोजन करना किसी को अशुद्ध नहीं करता महिला की अटूट आस्था वहां से चलकर प्रभु यीशु सोर और सिदोन के इलाकों में गए उस जगह से एक कनानी समाज की स्त्री आकर प्रभु यीशु को ऊंची आवाज से पुकार कर कहने लगी हे प्रभु राजा दावत के वंशज मुझ पर दया कीजिए मेरी बेटी को अशुद्ध आत्मा ने बुरी तरह से जकड़ रखा है पर प्रभु यीशु कुछ न बोले तब उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे कहा इस औरत से हम सब का पीछा छुड़ाइए, क्योंकि ये चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है प्रभु यीशु ने कहा मैं इज़राइल वंश की भटकी हुई भेड़ों को छोड़कर अन्य किसी के लिए नहीं भेजा गया हूं पर वह इसी प्रभु यीशु के सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली प्रभु मेरी मदद कीजिए प्रभु यीशु बोले बच्चों को परोसा गया खाना उनसे लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं वह बोली सच है प्रभु पर पालतू कुत्ते भी तो अपने मालिकों की मेज से गिरे हुए खाने के टुकड़े ही खाते हैं इस पर प्रभु यशु ने कहा महिला मुझ में तुम्हारी आस्था अटूट है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो और उसी समय उसकी बेटी ठीक हो गई हर प्रकार की बीमारी का ठीक हो जाना वहां से प्रभु यीशु गली झील के किनारे के साथ साथ चलकर एक पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां बैठ गए वहां एक बड़ी भीड़ उनके पास आई जिसमें लंगड़े अपंग अंधे गए और अन्य बहुत से बीमार थे लोगों ने उन्हें प्रभु यीशु के चरणों पर डाल दिया और प्रभु यीशु ने उन सब को ठीक कर दिया जब भीड़ ने देखा कि घूंगे बोल रहे हैं अपंग स्वस्थ हो रहे हैं लंगड़े चल रहे हैं और अंधे देख रहे हैं तो वे हैरान रह गए और इज़राइल के परमात्मा का गुणगान करने लगे सात रोटियों से हजारों ने पेट भर खाया गुरु येशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा मुझे इस भीड़ पर दया आती है, क्योंकि ये लोग तीन दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है मैं इन्हें भूखा घर नहीं भेजना चाहता कहीं ऐसा ना हो कि ये भूख के कारण रास्ते में बेहोश हो जाएं। उनके शिष्य बोले इस सुनसान जगह में हमें इतना भोजन कहां से मिलेगा कि हम इतनी बड़ी भीड़ को पेट भर खाना खिला सके प्रभु पास कितनी रोटियां हैं? वे बोले सात रोटियां और कुछ छोटी मछलियां प्रभु यीशु ने भीड़ को बैठने को कहा उसके बाद उन्होंने सात रोटी और मछलियां ली और परमात्मा को धन्यवाद दिया उन्होंने उनके टुकड़े करके शिष्य को दिए और शिष्यों ने भीड़ में बांट दिए सबने भर पेट भोजन किया और शिष्यों ने बचे हुए खाने को सात टोकरों में भरा भोजन करने वालों में महिलाएं और बच्चों के अलावा केवल पुरुषों की संख्या ही चार हजार थी तब प्रभु यीशु भीड़ को विदा कर नाव पर चढ़े और मगदन इलाके की सीमा में आए